भारतीय व्याख्यान वेदांत बारह नवंबर अट्ठारह को लाहौर में दिया गया व्याख्यान जगत दो हैं जिनमें हम बसते हैं एक बहिर जगत और दूसरा अंतर जगत अति प्राचीन काल से ही मनुष्य इन दोनों भूमियों में समानांतर रेखाओं की तरह बराबर उन्नति करते आए हैं खोज पहले बहिरजगत में ही शुरू हुई मनुष्य ने पहले पहल दुरूह समस्याओं के उत्तर बाह्य प्रकृति के से पाने की चेष्टा की प्रथमतः मनुष्यों ने अपने चारों ओर की वस्तुओं से सुंदर और उदात्त की तृष्णा निवृत्त करनी चाहिए वे अपने को और अपने सभी भीतरी भावों को स्थूल भाषा में प्रकाशित करने के लिए प्रवृत्त हुए तथा उन्हें जो उत्तर मिले ईश्वर तत्व और उपासना तत्व के जो अति अद्भुत सिद्धांत उन्हें प्राप्त हुए और उस शिव सुंदर का उन्होंने जो उच्छ्वास समय वर्णन किया वे सभी वास्तव में अति अपूर्व हैं बहिष्जगत से निसंदेह महान भावों का आविर्भाव हुआ परंतु बाद में मनुष्य जाति के लिए जो अन्य जगत उन्मुक्त हुआ वह और भी महान और भी सुंदर तथा अनंत गुना विस्तृत था वेदों के कर्मकांड भाग में हम धर्म के बड़े ही आश्चर्यमय तत्वों का वर्णन पाते हैं वहाँ हम संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले विधाता के संबंध में अत्यंत अद्भुत तत्वों को देखते हैं ये सब हमारे सामने मर्म स्पर्शी भाषा में रखे गए हैं तुम में से अनेकों को ऋग्वेज संहिता का वह श्लोक जो प्रलय के वर्णन में आया है याद होगा भावों के उद्दीप्त करने वाला ऐसा उदात्त वर्णन शायद कभी किसी ने नहीं किया इन सब के होते हुए भी हम देखते हैं कि इनमें केवल बहिष्जगत की ही महत्ता का चित्रण किया गया है यह वर्णन स्थूल का है इसमें कुछ जड़ तो भी लगा हुआ है तथापि हम देखते हैं जड़ और ससीम भाषा में यह असीम का ही वर्णन है यह जड़ शरीर है अनंत विस्तार का वर्णन है किंतु मन का नहीं यह देश के अनंत तत्व का वर्णन है किंतु विचार का नहीं इसलिए वेदों के दूसरे भाग में अर्थात ज्ञान कांड में हम देखते हैं कि एक बिल्कुल ही भिन्न प्रणाली का अनुसरण किया गया है पहली प्रणाली में बाह्य प्रकृति में विश्व ब्रह्मांड के प्रकृति सत्य का अनुसंधान या जड़ संसार से जीवन की सभी गंभीर समस्याओं की मीमांसा करने की चेष्टा थी यश्य हिमवंतो महित्वा या हिमालय पर्वत जिनकी महत्ता बतलाता रहा है यह बड़ा ऊंचा विचार है अवश्य किंतु फिर भी भारत के लिए यह पर्याप्त नहीं था भारतीय मन को इस पथ का परित्याग करना पड़ा भारतीय गवेषणा पूर्णतया बहिर्जगत को छोड़कर दूसरी ओर मुड़ी खोज अंतर जगत में शुरू हुई क्रमशः वे जड़ से चेतन में आए चारों ओर से यह प्रश्न उठने लगा मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या हाल होता है अस्तित्व के नाम अस्तित्वचय के कठोपनिषद किसी किसी का कथन है कि मनुष्य के मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कोई कोई कहते हैं कि नहीं रहता हे यमराज इसमें कौन सा सत्य है यहाँ हम देखते हैं एक दूसरी ही प्रणाली का अनुसरण किया गया है भारतीय मन को बहिर्जगत में जो कुछ मिलना था मिल चुका था परंतु उससे उसे, उसे तृप्ति नहीं हुई अनुसंधान के लिए वह और आगे बढ़ा समस्या के समाधान के लिए अपने में ही गोता लगाया तब यथार्थ उत्तर मिला वेदों के इस भाग का नाम है उपनिषद या वेदांत या आरण्यक या रहस्य यहाँ हम देखते हैं धर्म बाहरी दिखलावे से बिल्कुल अलग है यहाँ हम देखते हैं आध्यात्मिक विषयों का वर्णन जड़ की भाषा से नहीं हुआ आत्मा की भाषा से हुआ है सूक्षमाति सूक्ष्म तत्वों के लिए तदनुरूप भाषा का व्यवहार किया गया है यहाँ और कोई स्थूल भाव नहीं है यहाँ जगत के विषयों से कोई समझौता नहीं है हमारी आज की धारणा के परे उपनिषदों के वीर तथा साहसी महामना ऋषि निर्भय भाव से बिना समझौता किए ही मनुष्य जाति के लिए ऊंचे से ऊंचे तत्वों की घोषणा कर गए हैं जो कभी भी प्रचारित नहीं हुआ अ हमारे देशवासियों में उन्हीं को तुम्हारे आगे रखना चाहता हूं वेदों का ज्ञान कांड एक विशाल महासागर है इसका थोड़ा ही अंश समझने के लिए अनेक जन्मों की आवश्यकता है रामानुजय उपदेश उपनिषदों के संबंध में यथार्थ ही कहा है कि वेदांत वेदों का मुकुट है और सचमुच यह वर्तमान भारत की बाइबिल है वेदों के कर्मकांड पर हिंदुओं की बड़ी श्रद्धा है परंतु हम जानते हैं युगों तक श्रुति के नाम से केवल उपनिषदों का ही अर्थ लिया जाता था हम जानते हैं हमारे बड़े बड़े सब दर्शनकारों ने व्यास हो चाहे पतंजलि या गौतम यहाँ तक कि सभी दर्शन शास्त्रों के जनक स्वरूप महापुरुष कपिल ने भी जब अपने मत के समर्थन में प्रमाणों का संग्रह करना चाहा तब उनमें से हर एक को उपनिषदों में ही प्रमाण मिले हैं और कहीं नहीं क्योंकि शाश्वत सत्य केवल उपनिषदों में ही है कुछ सत्य ऐसे हैं जो किसी विशेष पथ से विशेष विशेष अवस्थाओं और समयों के अनुकूल किसी किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए होते हैं योग के प्रथाओं के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा होती है और वे किसी खास समय के लिए ही उपयोगी होते हैं और कुछ सत्य ऐसे हैं जिनकी प्रतिष्ठा मानव प्रकृति पर हुई है उनका अस्तित्व तब तक वर्तमान रहेगा जब तक मनुष्य जाति का अस्तित्व रहेगा यही पिछले सत्य सार्वजनिक और सार्वकालिक कहे जा सकते हैं और भारत में बहुत कुछ परिवर्तन होने पर भी हमारे खान रहन सहन वेशभूषा और उपासना प्रणालियों में के बहुत कुछ परिवर्तित हो जाने पर भी श्रुतियों के ये सार्वभौम सत्य वेदांत के ये अपूर्व तत्व अपने ही महिमा से अचल अजय और अविनाशी बनकर आज भी विद्यमान है उपनिषदों में जो तत्व अच्छी तरह विकसित हो पाए हैं उनके बीच पहले ही से कर्म कांड में पाए जाते हैं ब्रह्मांड तत्व की धारणा जिसका अस्तित्व सब संप्रदायों के वेदांति मानते हैं यहाँ तक कि मनोविज्ञान तत्व भी जिसे भारत की संपूर्ण चिंतन प्रणालियों का उद्गम स्थान कहना चाहिए कर्म कांड में वर्णित एवं संसार के सम्मुख प्रचारित हो चुके हैं अतः वेदांत के आध्यात्मिक भाग पर कुछ कर कहने के पहले मुझे कर्म कांड के संबंध में कुछ कहना आवश्यक प्रतीत हो रहा है और वेदांत शब्द मैं किस अर्थ में प्रयोग करता हूँ इसकी व्याख्या सर्वप्रथम करना चाहता हूँ दुख की बात है कि आजकल हम लोग प्रायः एक विशेष भ्रम में पड़ जाते हैं हम वेदांत से केवल अद्वैतवा समझ लेते हैं परंतु तुम लोगों को याद रखना चाहिए कि यदि सभी मार्मिक पंथों का धार्मिक पंथों का अध्ययन करना है तो भारत के वर्तमान समय में प्रस्थान त्रय पढ़ने की भी उतनी ही आवश्यकता है सबसे पहले हैं श्रुतियाँ अर्थात उपनिषद दूसरे हैं ब्यासूत्र जो अपने पहले के दर्शनों की समष्टि तथा चरम परिणति स्वरूप होने के कारण इतर दर्शनों से बढ़कर समझे जाते हैं और बात ऐसी नहीं कि ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी हैं बल्कि वे एक दूसरे के आधार स्वरूप हैं मानो सत्य की खोज करने वाले मनुष्यों को सत्य का क्रम विकास दिखलाते हुए ब्यासूत्रों में उनकी चरम परिणति हो गई है ब्यासूत्रों में वेदांत के अद्भुत सत्यों को क्रमबद्ध किया गया है और उपनिषद तथा व्यास सूत्रों के मध्य में वेदांत के दिव्य टीका के रूप में गीता वर्तमान है अतः भारत का हर एक धर्माभिमानी संप्रदाय चाहे वह अद्वैतवादी या वैष्णव हो उपनिषद गीता तथा व्यास सूत्र को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं यही तीनों प्रस्थान त्रय कहे जाते हैं हम देखते हैं शंकराचार्य हो चाहे रामानुज मध्वाचार्य हो चाहे वल्लभाचार्य अथवा चैतन्य हो जिस किसी ने एक नवीन सम्प्रदाय की नींव डाली है उसे इन तीनों प्रस्थानों को ग्रहण करना ही पड़ा और उन पर एक नए भाष्य की रचना करनी पड़ी अतः वेदांत को उपनिषदों के किसी एक ही भाव में द्वैतवाद विशिष्टा द्वैतवाद या अद्वैतवाद के रूप में आबद्ध कर देना ठीक नहीं जबकि वेदांत से ये सभी मत निकले हैं तो उसे इन मतों को की समष्टि ही कहना चाहिए एक अद्वैतवादी को अपने को वेदांती कहकर परिचय देने का जितना अधिकार है उतना ही रामायण संप्रदाय की विशिष्टाद्वैतवादी को भी है परंतु मैं कुछ और बढ़कर कहना चाहता हूँ कि हिंदू शब्द कहने से हम लोगों की वही अभिप्राय है जो वास्तव में वेदांती का है मैं तुमसे कहता हूँ कि ये तीनों भारत में स्मरणातीत काल से प्रचलित है तुम कदापि यह विश्वास न करो अद्वैतवाद के आविष्कारक शंकर थे उनके जन्म के बहुत पहले ही से यह मत यहाँ था वे केवल इसके अंतिम प्रतिनिधियों में से एक थे रामानुज के मत के लिए भी यही बात कहनी चाहिए उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता है कि उनके आविर्भाव के बहुत पहले से वह मत विद्यमान था जो द्वैतवादी संप्रदाय अन्य संप्रदायों के साथ साथ भारत में वर्तमान है उन पर भी यही बात लागू होती है और अपने थोड़े से ज्ञान के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि ये सब मत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं